माँ की बातें स्वामी ईशानंद संध्या आरती के पश्चात समस्त साधु भक्तों ने मिलकर भजन गाना आरंभ किया वे लोग बारंबार यह पंक्ति दोहराने लगे माँ को देखूंगा ऐसी भावना कोई करो नहीं वे मेरी तेरी माँ न केवल माँ सारे जगत की माँ बगल के कमरे में महिलाओं के साथ बैठी हुई एक चित्त से यह गाना सुन रही थी रात को वे मुझसे बोली आहा भजन बहुत अच्छा जमा था भक्तों की भला जात कैसी सभी संतान एक है मेरी इच्छा होती है कि सबको बैठा कर एक ही पात्र में खिलाऊं पर इस मुए देश में जात पात की भावना भी बहुत है खैर मुरमुरे में तो दोस्त नहीं कल एक काम करना बड़े सवेरे कामार पुकुर के सत्य हलवाई की दुकान से दो शेर बड़ी बड़ी जलेबियां लेते आना अगले दिन सुबह नौ बजे के करीब मैं जलेबियां लेकर लौटा माँ ने उसे एक बार श्री ठाकुर को दिखाया और उसके बाद एक बड़ी थाली में बहुत सा मुरमुरा तथा उसके चारों ओर जलेबियां सजाकर भक्तों के पास भेज दिया हम सभी बड़े आनंद के साथ उसे खाने लगे माँ पास के कमरे में खड़ी होकर यह देखती रही एक बार बरसात में जयराम बाटी में मलेरिया और गांव आँव की बीमारी का बड़ा प्रकोप हुआ माँ भी कई दिनों तक रक्तातिसार से खूब कष्ट भोगने के पश्चात डॉक्टर कांजीलाल के चिकित्सा से ठीक हुई पानी और कीचड़ में चलने फिरने के फलस्वरूप कोयलपाड़ा आश्रम के हम सभी अंतेवासियों को थोड़ा बहुत बुखार हुआ दस पंद्रह दिनों तक हम में से किसी को भी जयराम बाटी न आते देख माने एक नौकरानी को हमारा समाचार लेने भेजा फिर उसके अगले ही दिन उन्होंने राधु के द्वारा हम लोगों को एक पत्र लिखवा कर भेजा जिसका मर्म यह था प्रिय केदार वहाँ के आश्रम में मैंने ठाकुर की प्रतिष्ठा की है वे उसने हुए चावल का भात खाते थे अतः ठाकुर को उसने हुए चावल का भात देना और चाहे तो हो चाहे जो हो तीन प्रकार की तरकारियों के बिना तुम भोग नहीं दोगे ऐसी कठोरता करने पर गांव में मलेरिया के साथ संघर्ष कैसे कर पाओगे इसके कुछ दिन बाद मां केदार बाबू से राजू के बारे में कहने लगी इतनी बड़ी लड़की हो गई तो भी उसे चेतना नहीं आई है उसके माध्यम से ठाकुर ने मुझे क्या ही बंधन में डाल रखा है उनके देह त्याग के पश्चात जब मैं गाँव में आकर इसी स्थान पर उदास भाव से बैठी रहती थी तो उसे लाल कपड़े पहने एक छोटी बच्ची के रूप में सामने घूमते देख देखा करती थी केदार बाबू को थोड़ा हंसकर कर होते देख माँ ने कहा ओ केदार सुन रहे हो ना वह योग माया है केदार बाबू बोले नहीं माँ मैंने सब सुना नहीं फिर से कहिए माँ फिर कहने लगी ठाकुर के देख त्याग के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मन हाहाकार कर रहा था मैं ठाकुर से प्रार्थना करती थी अब मुझे इस संसार में रहने से क्या लाभ उसी समय सहसा मैंने देखा कि 10-12 साल की एक बालिका लाल कपड़े पहने मेरे सामने घूम फिर रही है ठाकुर ने उसे दिखा कर कहा इसी का आश्रय करके रहो तुम्हारे पास अब कितने ही लड़के लोग आएंगे, दूसरे ही क्षण वे अंतर ध्यान हो गए बच्ची भी फिर दिखाई न उसके बाद एक दिन मैं ठीक इसी जगह पर बैठी थी छोटी बहू राधु की माँ तब बिल्कुल पागल से हो चुकी थी कुछ कथरियाँ बगल में दबाए वह खींचते खींचते चली जा रही थी और राधु रोते रोते घुटनों के बल उसके पीछे चल रही थी यह देखकर मेरा कलेजा मुख को आ गया दौड़कर मैंने राधु को उठा लिया मन में आया कि इसकी अगर मैं देखभाल न करूँ तो दूसरा और कौन करेगा बाप है नहीं और माँ पागल है यही सोचकर जो ही मैंने उसे गोद में उठाया कि ठाकुर सामने दिख पड़े वे बोले यही है वह लड़की इसे का आश्रय कर रहो यह योग माया है क्या जानू भाई पहले पहल तो वह ठीक थी आजकल उसे तरह तरह के रोग हो गए हैं फिर विवाह भी हुआ है अब भय होता है कि पागल की लड़की बाद में कहीं पागल न हो जाए क्या मैंने आखिरकार एक पागल को ही पाल पोस बड़ा किया एक बार माँ ने कलकत्ते से केदार बाबू को पत्र में लिखा तुम लोग कोयाल पढ़ा मैं यदि मेरे लिए एक कमरा बनवा सको तो फिर गांव जाते समय बीच बीच में आकर तुम लोगों के वहाँ रहा करूँगी यह पत्र पाने के बाद हम लोगों ने अपने प्रयास से उनके लिए एक मकान बनवा दिया वही जगदम्बा आश्रम हुआ पहली बार माँ उसमें लगभग एक पखवारा निवास करने के बाद जयराम बाँटी गई फिर एक दिन संध्या के समय उनके द्वितीय बार आने की बात निश्चित हुई हम लोगों ने पालकी की व्यवस्था कर ली थी परंतु उस दिन सुबह से ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई समाचार आया कि नदी का जलस्तर खूब बढ़ गया है तथापि केदार बाबू ने कहा उनके आदेशानुसार तुम लोग यथा समय पालकी लेकर चले जाओ उसके बाद माँ जैसा कहे वैसा करना नदी के पास जाकर देखा तो तैरने लायक पानी था राजन महाराज कर उस पार से डोंगी ले आए और हम लोग पालकी के साथ पार होकर दोपहर में लगभग तीन बजे जयराम भाटी पहुँचे